देवी भागवत चौथा स्कंध कंस के हाथ मारे जाने वाले देवकी के छह बालकों के जन्म की कथा जनमेजा ने पूछा दादाजी उस बालक ने जन्म में कौन ऐसा पाप किया था जिसके परिणाम परिणामस्वरूप वह उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथ मृत्यु के मुख में चला गया गुणिवर नारद जी भी तो परम ज्ञानी धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्मवेदता थे फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे स्वयं पाप करने वाला और कहकर पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं ऐसा विज्ञजनों का कथन है तो फिर नारद मुनि ने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा की इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है अतः आप यह बताने की कृपा करें कि किस कर्म पाप से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई व्यास जी कहते हैं नारद जी झूठ बोलने में कभी प्रवृत्ति नहीं होती वे बड़े सत्यभासी एवं पुण्यात्मा पुरुष हैं देवताओं के कार्य साधन में वे सदा संलग्न रहते हैं इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के छह पुत्रों को मरवा डाला वे मरणशील बालक षटगर्भ नामक देवता थे श्राप के कारण उनका निधन निश्चित था अतए वे मर गए राजन उनके श्राप का कारण भी कहता हूँ सुनो स्वयंभु मनमंत्रर की बात है ये छह मुनिवर मरीचि के महान बनशाली पुत्र थे मरीचि के ऊर्ण नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था ये धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे एक समय की बात है ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मरीचि कुमारों को हंसी आ गई तब ब्रह्मा जी ने इन्हें साप दे दिया तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो राजन वे ही सट काल नामक दैत्य के पुत्र हुए थे अगले जन्म में हिरण्य के पुत्र बनकर इन्हें जगत में आना पड़ा था परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था अतः पूर्व जन्म के साप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांतिपूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन सदगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए ब्रह्मा जी बोले महाभाग्यव तुम मेरे कृपा पात्र पौत्र हो पुरुकाल में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम अभिष्ट वर मांग लो व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सठ गर्भों का मन प्रसन्नता से भर गया वे अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर तो थे ही अतः सब ने अपना अभिलसित वर मांग लिया सठ ने कहा पितामह ब्रह्मा जी यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देने की कृपा करें हमारी चाह यह है कि जितने देवता मानव महोरग गंधर्व और सिद्धेश्वर हैं उन सब से हम अवध्य हो जाए उनमें से कोई भी हमें न मार सके व्यास जी कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने ष से कहा तुम्हारी ये सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी महाभागों अब तुम जा सकते हो मेरी वाणी अमोघ है इसमें संशय नहीं करना है राजन जब ब्रह्मा जी ने सठगर्भों को वर दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे किंतु हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा उसने कुपित होकर कहा पुत्रों तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की ऐसे बलशाली वीर होते हुए भी तुमने वर पाने के लिए उनका स्तवन भी किया और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ तुम पाचान में चले जाओ अब तक सट नाम से तुम जगत में विख्यात रहे किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वसी हो बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहो इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेना होगा तुम्हारा पिता काल नेमी उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों मार दिए जाओगे